हाँ, सर ये रिजल्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने दिया था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले सौरभ ने विक्रांत से फोन पर बात करते हुए कहा उसने पहले ही लाश की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इस राइटिंग को पढ़ने की कोशिश की कोशिश थी डेड बॉडी की पोजीशन हाइट स्ट्रेंथ सब कुछ नोटिस किया था उन्होंने उन्होंने बताया कि लाश ने अपनी आखिरी सांस गिनते समय यह सब लिखा था और जान निकलते समय जो झटका लगता है उसका भी असर उसके लिखे हुए अक्षरों में देखने को मिला था ओके ठीक है अच्छा सौरभ एक बात का ध्यान रखना कि मैं ये केस सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा तो इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए और उस हैंड एक्सपर्ट को भी यह बात समझा दो बात कहीं से बाहर नहीं आनी चाहिए विक्रांत ने सौरभ को समझाते हुए कहा चिंता मत कीजिए सर बात बाहर नहीं आएगी सौरभ ने विक्रांत को निश्चिंत करते हुए कहा इसके बाद विक्रांत ने कुछ और देर तक सौरभ के साथ इधर उधर की बात की और फिर रख दिया। अब तक रात हो चुकी थी। विक्रांत अपनी रोवर में अकेला बैठा हुआ था। उसने गाड़ी के भीतर की लाइट को ऑन किया और फिर तुरंत ही अपने नोटबुक को ध्यान से देखने लगा वो नोटबुक में अब तक केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दर्ज करने लग गया अब तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था विक्रांत और ज्यादा कंफ्यूज तब हो गया जब उसे पता चला कि विजय सेंगर टीना और रोहन नेगी का एक और म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम रवि था उसका पूरा नाम रवि ठाकुर था विक्रांत को उसके ठाकुर सरनेम होने की वजह से रवि के ऊपर शक हो रहा था दरअसल राइटिंग एक्सपर्ट के मुताबिक टीना ने वहां मरते समय जो शब्द लिखे थे वो सिर्फ एक ही अक्षर था यह अक्षर वी जैसा लग रहा था लेकिन जिस तरह से टीना की पोजीशन थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये वी, वी लिखा गया था लेकिन यहाँ पर एक और संभावना तो सिम्बल बनता है और राइटिंग एक्सपर्ट की माने तो ये टी भी हो सकता था क्यूँकी उस वक्त टीना की जान निकल रही थी और उसने आखिरी लाइन को बहुत ही झटके में खींचा था तो इस वजह से विक्रांत को ठाकुर यानी के विजय दोस्त रवि ठाकुर पर भी शक हो रहा था रवि भी उन तीनों के साथ रहा करता था कॉलेज में भी ये तीनों एक ही बैच में पढ़ा करते थे हालांकि रवि इन तीनों के सर्किल में उतना क्लोज तो नहीं था लेकिन फिर भी वो काफी समय इनके साथ बिताता था ऐसे में विक्रांत के शक की सुई रवि ठाकुर के ऊपर भी घूम रही थी क्या पता उसने ही टीना को खून किया रहा हो केस रिपोर्ट के मुताबिक उस रात रवि भी विजय सेंगर के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रहा था लेकिन उस रात विजय तो शाम के सात बजे से ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जबकि रवि रात के तकरीबन साढ़े नौ बजे वहां पहुंचा था उसके बाद ये दोनों रात के बारह बजे तक वहीं साथ बैठे हुए थे फिर विजय की हालत काफी खराब हो चुकी थी वो शराब के नशे में धुत था फिर रवि ने ही विजय को उसके घर पहुँचाया था दरअसल रवि भी टीना के घर के पास वाले फिल्म स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था रवि उस वक्त किसी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा था और वो अक्सर विजय के घर पर ही उसके साथ रह जाता था ऐसे में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि रवि वहां से थोड़ी देर के लिए निकलकर टीना के पास पहुंच सकता था और फिर टीना का मर्डर करने के बाद वापस से शूटिंग के लिए चला गया हो फिर वहां से विजय के पास पहुंच गया हो ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो विक्रांत बड़ी गंभीरता से इन सब पहलुओं के बारे में सोच रहा था उसे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उस वक्त इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर्स का ध्यान इन सब बातों पर क्यों नहीं गया उन्होंने टीना द्वारा लिखे गए अक्षर को पढ़कर भी रबी पर शक क्यों नहीं जताया और सबसे बड़ी बात सौरभ ने विक्रांत को बताया था कि उस वक्त हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा था कि टीना ने जो अक्षर लिखा था वो आर या एन था ऐसे में रोहन नेगी के नाम पर शक करने के लिए कोई सबूत ही नहीं था फिर भी कुल मिलाकर अब इस केस की गुत्थी और उलझती जा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीना ने विजय का नाम लिखा था कि रवि ठाकुर का नाम लिखा था या फिर किसी और का विक्रांत ने विजय सेंगर का दिया हुआ पूरा बयान पढ़ा था जब विजय से यह पूछा गया कि उसने आखिर सिर्फ रोशनी बार में बैठकर शराब पीना क्यों चूज किया था जैसा कि वो बार तो विजय के घर से काफी दूर था साथ ही पुलिस ने उससे अकेले बैठकर पीने का कारण भी पूछा था इसके जवाब में विजय ने पुलिस को बताया था कि वो उस रात अच्छे मूड में नहीं था पहली बात तो रोहन और टीना के बारे में सोचकर उसका मूड खराब था और फिर उस दिन उसका शूटिंग के सेट पर भी किसी के साथ झगड़ा हुआ था झगड़ा मतलब किसी आर्टिस्ट के साथ उसकी हल्की बहस हो गई थी इस वजह से उसका मूड बहुत खराब था इस वजह से वो अकेले ही पीने के लिए गया था वो ड्रिंक करने के लिए रोशनी बार में इसलिए गया था क्योंकि ये उसके शूटिंग सेट के सबसे पास में था और साथ ही उस रात विजय के पास कैश पैसे थोड़े कम थे ऐसे में रोशनी बार से सस्ता रेस्टोरेंट उसके लिए वहाँ कोई और नहीं था विक्रांत अपने नोटबुक में ध्यान से देखते हुए और उसमें लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस केस में बनने वाली संभावनाओं पर विचार करने लगा अब इस केस के संदिग्धों की लिस्ट में रवि ठाकुर का भी नाम जुड़ने की वजह से विक्रांत के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा था वो था कारण अगर रवि ठाकुर ने टीना का मर्डर किया था तो फिर इसका कारण क्या था आखिर उसने टीना को क्यों मारा था क्या वजह हो सकती है इसकी हो सकता है कि कभी टीना और रोहन ने मिलकर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो और उसका बदला लेने के लिए ही रवि ने टीना को मारकर उसका इल्जाम रोहन के सिर मड दिया रिकॉर्ड्स के मुताबिक रवि ठाकुर उस रात करीब बजे बार पहुंचा था लगभग वही समय था जब टीना का मर्डर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक टीना का खून रात के करीब साढ़े नौ बजे हुआ था ऐसे में हो सकता है कि रवि ने पहले टीना का खून किया हो और फिर भाग रोशनी बार पहुंच गया हो और फिर वहां पर किसी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग गया हो लेकिन फिर वो चाकू उसने चाकू का क्या किया इतने कम से समय में वो रोहन नेगी के घर पर चाकू तो छिपा नहीं सकता था फिर विक्रांत के दिमाग में एक दूसरा सिनेरियो आया हो सकता है कि रवि चाकू लेकर रोशनी बार पहुंचा हो और फिर विजय के साथ देर रात तक शराब पीने के बाद उसे पहले घर छोड़ने गया हो और फिर उसके बाद चाकू छुपाने के लिए रोहन के घर गया हो लेकिन ये भी संभव नहीं क्योंकि तो उन दोनों को बाहर से निकलते निकलते रात के तकरीबन बारह बज चुके थे और तब तक रोहन के घर पर उसके स्टेप फादर मिस्टर वीरेंद्र और उसके भाई अंकित वापस आ चुके थे ऐसे में उनके सामने रोहन के कमरे में जाकर छिपाना नामुमकिन था। फिर विक्रांत के दिमाग में इस क्राइम का तीसरा स्नेरियो भी आया विक्रांत के दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रवि और विजय ने मिलकर इस मर्डर को प्लान किया हो, हो सकता है दोनों ने मिलकर ये मास्टर प्लान बनाया हो और फिर एक काम आधा आधा बांट लिया हो हो सकता है कि टीना और रोहन का पैर देखकर रवि को भी उनसे जलन होती रही हो रोहन काफी स्मार्ट तो था ही साथ में उसके पास काम भी बहुत था तो हो सकता है कि इन दोनों दोस्तों को उसे जेलसी होने लगी हो और फिर इन दोनों ने मिलकर टीना और रोहन को सबक सिखाने का प्लान बनाया हो हो सकता है कि उस रात विजय और रवि ने ड्रिंक किया ही ना हो और बाहर से निकलने के बाद ये दोनों सीधे रोहन के घर पर उसके कमरे में चाकू छुपाने के लिए गए हों हो सकता है कि इस पूरे मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड विजय सेंगरी हो लेकिन फिर अगले ही पल विक्रांत के दिमाग में आया कि नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोशनी बार के मालिक ने खुद बयान दिया था कि विजय उस रात तकरीबन 12 बजे वहां से निकला था और अगर वो 12 बजे वहां से निकला था तो फिर रोहन के घर जाकर उसके कमरे में चाकू छुपाना पॉसिबल नहीं था क्यूँकी तब तक मिस्टर वीरेंद्र तलवार अपने बेटे के साथ घर वापस लौट चुके थे और दूसरी चीज जो विक्रांत को यह समझ आ रही थी कि अगर उस चाकू पर रोहन नेगी का फिंगरप्रिंट पड़ा हुआ था तो फिर विजय या रवि को उसे रोहन के घर ले जाकर छुपाने की क्या जरूरत वो चाहते तो इसे बड़े आराम से क्राइम सीन के आसपास कहीं फेंक देते और फिर जब पुलिस इस चाकू को बरामद करती तो फिर ये मर्डर और ज्यादा रियल लगता कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था उसने टीना का मर्डर किया हो और खुद ही चाकू लाकर अपने घर रख दिया फिर वो सब कुछ भूल गया तो फिर विजय और रवि के बीच क्या चल रहा था क्या सच में उन्होंने टीना का मर्डर इसलिए कर दिया था क्योंकि वो रोहन की खूबसूरती और उसकी किस्मत से जलते थे हम्म, कुछ समझ नहीं आ रहा विक्रांत ने नोटबुक को बंद कर दिया और अपना सिर ऊपर करके कुछ सोचने लगा ऐसा लग रहा था की उसे अब इस केस के एक एक पहलू की बड़ी गंभीरता से जाँच करनी होगी तो सबसे पहले वो इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत रवि ठाकुर से करेगा क्योंकि इस वक्त विक्रांत की नजरों में सबसे ज्यादा संदिग्ध वही लग रहा था क्या पता उसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आएं रवि ठाकुर अब असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका था इस वक्त वो किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर गया हुआ है ऐसे में अभी विक्रांत को सबसे पहले विजय को पकड़ना होगा विजय से ही रवि के बारे में पूछताछ करनी होगी ये सोचते हुए विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और फिर अपनी गाड़ी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया। वो गाड़ी में गियर डालने ही वाला था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि ये पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट के पास मिले लड़के का फोन था हेलो सर वो रोशनी बार खुल गया है आप आएंगे यहाँ पर